This is Aditya Raj Kapoor, and you are listening to Brahma Kumaris Community Radio Station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Namaskar, Aap sundae Radio Madhuban ninety point four FM. सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनते हैं और आप तक उनके अनुभव को पहुंचाते हैं आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है सूरत के राधे श्याम जी जाजू जिनसे हम लोग बातें करेंगे और सिक्सटी रनिंग है और हेल्दी है वेल्दी और हैप्पी रहते हैं एक्टिव है अभी भी बहुत सारे संस्थाओं से जुड़कर सोशल वर्क भी करते हैं और एक पीस नेचर है उनके पास मना कोई भी व्यक्ति उनसे आराम से मिलके बात कर सकते हैं तो वो आइए हमारे साथ इस सलामी जिंदगी में उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से राधेश्याम जी जाजू का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं राधेश्याम जाजू अपनी बारे में बताऊंगा कुछ अपना जैसे मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ 1955 सौ पचपन अप्रैल उन्नीस में मेरा जन्म हुआ मैं मेरे पिताजी और माताजी और हम लोग सात बहन और तीन भाई थे हम द, बड़ा परिवार था हमारा और मैं मेरे दूसरे नंबर का सन था मेरे पिताजी का अपना जो है और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे अपने जो है पिताजी का व्यवसाय था धागे का यान का व्यवसाय था हमारा एजुकेशन जो है वो बॉम्बे बॉम्बे हम लोग बाणगंगा में रहते थे पिताजी वहाँ 1949 से रहते थे हमारा जन्म भी वहीं पे हुआ अपना और एजुकेशन भी जैसे हमारी शुरुआत की एकदम एजुकेशन म्यूनसिपल्टी स्कूल में हुई उसके बाद पाँच से सेकेंड्री एजुकेशन मारवाड़ी विद्यालय स्कूल में हुआ और फिर मेरा कॉलेज जो है एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो चर्च गेट बॉम्बे में है काफ़ी फेमस कॉलेज है वहाँ पर मेरा मैंने ग्रेजुएशन किया अपना मेरे 1968 में जब मैं तेरह साल का था नाइन्थ क्लास में था तो मेरे पिताजी का देहावसन छोटी अवस्था में उनका देहावसन हो गया वो फोर्टी एट के थे अपना उस समय हमारी हम लोग जो सात बहनें थीं उसमें दो बहनों की शादी हुई थी पांच बहनें और तीन भाई हम लोग थे और काफ़ी छोटे अवस्था थे मेरे बड़े भाई साहब जो उस समय उन्नीस साल के थे उन्होंने फिर ये काम संभाला और हम लोगों को बड़ा किया उन्होंने अपने इस तरीके से उसके बाद मेरा जो जीवन जो है मैं शुरू से मेरे को लाइफ में ऐसा था कि कुछ अलग करके दिखाऊँ कुछ हमेशा ये मन में ये थी कि भाई कुछ डिफरेंट करूं आ, लेकिन 68 में 68 से 71 में जैसे 68 में फादर एक्सपायर हो गए फिर भाई ने धंधा संभाला दो तीन साल धंधा किया लेकिन कोई धंधा बहुत अच्छा चला नहीं अपना 71 में हमारी परिस्थिति थोड़ी खराब हो गई अच्छा हम लोग माइश्वरी कास्ट मारवाड़ी से बिलोंग करते हैं अपना हमारे में लड़कियों की शादी होना वगैरह काफ़ी खर्चे होते हैं अपना इस तरीके से तो जब 71 में हमारी परिस्थिति ऐसी आ गई कि सब लोगों को हम पर दया आने लगी कि अरे यार इनके तो पांच बहनें हैं अभी तक शादी होना बाकी है या तीन बच्चे हैं कैसे इनकी शादी होगी इनका क्या होगा यही सब कुछ है वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करने लगी अपना इस तरीके से मैंने मेरी छोटी अवस्था में ही फिर मैंने एक जवाबदारी अपनी संभाली सेवेंटी वन से मैंने मेरा काम करना चालू किया मैंने उस समय दिमाग में एक ही था कि बस मैं कैसे भी इस अवस्था से बाहर आऊं क्योंकि मैं मेरे ये थे कि मैं कोई की दया पे निर्भर नहीं लेना चाहता लोग मुझे दया की दृष्टि से देखें ये मैं नहीं चाहता और मेरी फैमिली को सम्मान मिले मेरी फैमिली को दयनीय दृष्टि से देखे बस यही मेरा एम था उस समय मुझे कुछ सोचता नहीं था तो मैं जो भी काम हाथ में आया वो मैं करने के लिए तैयार रहता था मैंने ट्यूशन किए मेरी सबसे पहली अर्निंग जो थी वो साठ रुपए महीने से मैंने ट्यूशन चालू किया दो बच्चों का मैं उनको डेढ़ घंटे पढ़ाता था, था और मुझे साठ रुपए मिलते थे सेवेंटी वन के अंदर में नो डाउट वो साठ रुपए से कुछ होता नहीं था लेकिन उस समय वो साठ रुपए भी ऐसे लगते थे कि जैसे बहुत कुछ है अपना इस तरीके से फिर धीरे धीरे मेरे हमने, हमने हमारे मामा जी ने हमें सपोर्ट किया हम बिजनेस में आए बिजनेस किया सेवेंटी टू एटी साल मैंने बहुत मेहनत से बिजनेस किया मेरे एजुकेशन के साथ बिजनेस किया मेरी मॉर्निंग कॉलेज थी ए, मैं चार में मॉर्निंग कॉलेज सवा सात से साढ़े नौ कॉलेज थी और बाद में मैं धंधे पे आ जाता था अपना ये नौ साल के अंदर में काफ़ी संघर्ष किया हमने इसके अंदर में हमने हमारी पांच बहनों की शादी की ए, और हमारा परिवार जो है ए, आगे चलाया 1980 में काफ़ी हम स्टेबल हो गए उसके बाद उन्नीस में, में मेरी शादी हुई है अपना और मेरे जीवन में मा करके मेरी जो लाइफ पार्टनर है उस वो आया उसके तब तक हम ठीक हो गए थे बड़े भाई साहब भी बिजनेस करने लग गए थे छोटा भाई भी एजुकेशन कर रहा था फिर हम लोगों ने उस समय मेरा व्यवसाय जो था वो सूरत से ज़्यादा कनेक्टेड था मैं सूरत की साड़ी लाता था और बॉम्बे में बेचता था इस तरीके से तो मेरा सूरत आना जाना काफ़ी लगा रहता था सूरत में जब मैं देखता था तो मुझे बहुत इच्छा होती थी सूरत का व्यापार काफ़ी अच्छा लगता था सूरत मुझे अट्रैक्ट करता था तो जब मैंने 1981 में एक बार मेरे छोटे भाई राजेश के साथ जब मैं सूरत आया तो मैंने देखा वहाँ पर राजेश बोला कि भाई साहब ये सूरत तो अच्छी सिटी है मैं इधर रह जाऊँगा इधर व्यापार करूँगा तो नाइनटीन में हमने सूरत टेक्सटाइल मार्केट में एक दुकान की साड़ी की और हमने और सूरत से यही साड़ी बनाने लगे और वही साड़ी हम बॉम्बे में बेचते थे धीरे धीरे हमारे को जैसे जैसे सूरत में इसको हुआ 1983 में मैं भी सूरत शिफ्ट हो गया हमारी काफ़ी फैमिली सूरत शिफ्ट हो गई और फिर हम लोग डे बाय डे प्रोग्रेस करते रहे 1989 में हम लोग इंडस्ट्री में आए हमने हमारे लूम्स लगाए हमारी टेक्सटाइजिंग मशीन साइजिंग मशीन काफ़ी लगाई हम लोग शुरुआत में बॉम्बे में जो बिजनेस करते थे हमारा एक ब्रांड नेम था ईगल ग्रुप करके तो हमने उसी ब्रांड नेम को प्रमोट किया और आज ईश्वर की कृपा से और हमारी सब मेहनत से आज ये ग्रुप है जो 500 करोड़ का टर्नओवर है अपना और करीबन हम हजार आदमी हमारे यहाँ एम्प्लॉयड है राधे श्याम जी बहुत ही अच्छी बात आपने आपने लाइफ के कुछ खास मोमेंट्स जो है हमारे साथ शेयर किया आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा जीवन के इस 60 साल के उम्र में कौन कौन से रंग आपने देखे हैं किस तरह से ज़िंदगी ने आपके साथ जो भी कुछ सिचुएशन आपके सामने खड़ा किया आप उसको थोड़ा अलग ढंग से देखकर लोगों के बीच में एक नई पहचान बनाने की कोशिश आपने की है और जिसमें आपको कामयाबी भी मिली है तो आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने माता और पिताजी के बारे में बताइए उनका क्या स्टेटस था वो लोग किस तरह से अपना जीवन व्यापन करते आज मैं जो भी हूँ और जीवन में जो भी हासिल कर किया है मैंने इसका पूरा श्रेय मेरे मा, माताजी और पिताजी को है मेरे पिताजी बहुत हिम्मत वाले थे वो बहुत दिल वाले थे उनके उन्होंने हमारे बच्चों की लालन पालना हमें इतना खिलाया पिलाया हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी कभी भी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई हम दस बच्चे थे लेकिन हमने एकदम जैसे बोलते हैं कि राजकुमार की जिंदगी हमने जीती अपना अनफॉर्चुनेटली सिक्सटी एट में पिताजी का देहांत हो गया बहुत ही छोटी अवस्था में ही देहांत हो गया हमारी माता जी बहुत ज़्यादा सौम्य और सॉफ्ट नेचर की थी माता जी कभी भी उन्होंने जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया होगा नाइनटीन सिक्सटी फाइव के आजू बाजू में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का उन्होंने ज्ञान सुना और उनको इंटरेस्ट इसमें आने लगा उससे जुड़ गई और उसके बाद उन्होंने इसको ग्रहण कर लिया उस हमारे पिताजी को भी वो इस ज्ञान में लेके आई अपना और 1965 से लेके 1995 जब उनका देहावसन हुआ तब तक वो इस ज्ञान से जुड़ी रही उनके बदौलत ही हम लोग भी जो है इस संस्था से जुड़े इतना ही नहीं मेरी एक बहन बड़ी बहन है गीता जी गीता देवी वो भी इस संस्था से जुड़ी उनके तीनों बच्चे जो हैं वो भी इन्होंने पूरा समर्पण किया और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और आज वो उनके तीनों बच्चे जो है इसमें संगीता सुनीता और ललित तीनों जन अपने अपने फील्ड के अंदर में माहिर है और बहुत ही अच्छी ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं हम मेरे माँ बाप के संस्कार इतने अच्छे थे जैसे मेरी माता जी कितनी भी कठिन परिस्थितियों हो उनको पूरा परमपिता परमात्मा पे विश्वास था और वो एक ही बात बोलता था कि जो भी करेंगे मेरे लिए बाबा करेंगे हमारे काफ़ी उतार चढ़ावा है अपना जैसे हमारे पिताजी का जल्दी देहांत हो गया मेरे एक जिया जी थे उनका जल्दी देहांत हो गया मैं तो फिर भी उन्होंने कभी भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने हमेशा हमें हमारी काफ़ी परिस्थिति भी खराब आई उनके पास का जो सब कुछ था जब हमारी खराब परिस्थिति आई तो उनके पास जो भी था उन्होंने हमारा निकाल के दे दिया और बोले मैं जो भी है मुझे मेरे बच्चों पर कॉन्फिडेंस है और उन्हीं की बदौलत जो है उन्हीं के संस्कारों की बदौलत आज हम वापस खड़े हो गए और हमेशा हमारे एक संस्कार में यही था कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है किसी का पैसा एक भी पैसा खाना नहीं है अपना तो ये संस्कार जो हमको माँ बाप से मिले वही संस्कार लेके हम आगे आज भी चल रहे हैं राधेश्याम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने माता पिता के बारे में उनका जो प्यार है उनका जो स्नेह उनके जो अच्छे संस्कार हैं, वो आपको वर्षे के रूप में आपको मिला और आप भी अपने जीवन में उन चीज़ों को याद रखते हैं और वैसे करने की कोशिश आपकी हमेशा रहती है तो चलिए आपने अपने पिता और माता को याद किया तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए अगर कोई गाना रेडियो के माध्यम से अगर डेडिकेट करना चाहो तो कौन सा गाना अपने माता पिता के लिए आप डेडिकेट करना चाहोगे जो गाना है माँ तू कितनी अच्छी है वो गाना एक डेडिकेट करना चाहूंगा तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है are pyari कार आप सुन रहे हैं रेडियो मतबा नाइन्टी पॉइंट पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 62 रनिंग में है श्री राधेश श्याम जी और बहुत ही अच्छा गीत उन्होंने याद कराया अपने माता पिता को याद करते हुए बहुत ही प्यारा सा गाना उन्होंने डेडिकेट किया और वो गाना आपने सुना आशा करता हूं आप सभी को भी अपने माता पिता को जरूर आपको इस गाने को सुनने के बाद माँ को तो जरूर याद किया होगा आपने और हमारी जननी है जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन्हें तो हमें याद रखना ही है और उनकी बातों को सुनना भी है और उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में राधे श्याम जी हैं हमारे साथ जिनसे बातें हो रही है और मैं चाहूंगा कि जीवन में काफी संघर्ष आपने देखा है और संघर्ष करते हुए आपने जीवन को जिया है तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी के लिए अगर मैं कहूं संघर्ष घर की परिस्थिति अच्छे न होने से बहुत जल्दी बिजनेस में आना पड़ा लेकिन उस समय हमारी कास्ट में पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो जब मैंने देखा और मैंने जब मेरे आजू बाजू रिश्तेदार और ये वगैरह मैंने देखा तो मेरे को बस मन में एक ही थी कि और उस समय मुझे मेरे परिवार से इतना लगाव था कि मैं इस परिवार को इस सिचुएशन से बाहर लेके आऊँगा मैं किसी अपने परिवार को किसी की दया पर निर्भर नहीं होने दूँगा मेरा एक ही एम था एक ही सपना था और इसके मैंने उसके लिए मैंने एक मन में प्रण भी करके रखा था ये जैसे मेरी तीन छोटी बहनें थी तो मैंने यही नक्की किया था कि जब उनकी शादी हो जाएगी सबकी उसके बाद ही मैं शादी करूंगा क्योंकि हमारे मारवाड़ियों में लड़कियों की शादी करना बोले तो एक बहुत टफ काम गिना जाता था तो सब लोग बोलते थे कि जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि लाया को कई हुई यानी इस क्या होगा अपना जब माँ भी नहीं है पैसे भी नहीं है पिताजी भी नहीं हैं और इनका क्या होगा तो ये चीज़ मुझे बहुत ही तकलीफ देती थी और मैंने एक अपना मन में गोल बनाया था कि मैं एक बार बस मुझे पैसा कमाना है और अपने परिवार को एक अच्छी स्थिति में एक इज्जतदार परि, इज्जत वाली परिस्थिति में मुझे पहुँचाना है तो मेरा यही था कि भाई अगर कोई भी चीज़ को जब हम आ, आ, सपना देखते हैं और अपने आप को एक जुनून मैंने बन, बना लिया था और वो जुनून के पीछे में मुझे और कुछ सोचता नहीं था उस समय तो वो जुनून के कारण मैं काफ़ी सफल भी हुआ अपना जो है और एक बार जब आदमी सफल होता है और जब अपने हाथ से कुछ अर्निंग करने लगता है या पैसा कमाने लग जाता है तो उसको फिर वो टेस्ट आ जाता है और वो फिर आगे आगे बढ़ता चला जाता है इसमें ए, अपने मैं ये मानता हूँ इसमें संस्कार बहुत मदद करते हैं मैं आज मानता हूँ कि दौलत से भी ज़्यादा जो वैल्यू है वो संस्कार की आपके पास क्या वैल्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ये वैल्यूज़ जो हम बाप से हमें मिली हमारे परिवार से हमें मिली अपना जो इस तरीके से और आज भी हम लोग जो जिस परिवार में रहते हैं वो एक आदर्श परिवार है एक जॉइंट परिवार है मैं मेरे तीन मेरे तीनों भाई के बच्चे और तीनों मेरे बड़े भाई के तीन लड़के मेरा एक लड़का मेरे छोटे भाई का लड़का और हम सब साथ में रहते हैं हमारे 20 से बाईस लोगों का परिवार है और में ज्वाइंट फैमिली में रहने का वह इतना हमारे में प्रेम है कि हमें पता ही नहीं पड़ता है कि कब बच्चे बड़े हो जाते हैं कब कोई दुख आके चला जाता है हमें कुछ पता नहीं पड़ता इस तरीके से और एक ताकत है तो मैं तो ये कहूँगा कि संस्कार और फैमिली संस्कार और रिश्ते ये दो चीज़ को हमेशा आदमी को संभालना चाहिए अपना इस तरीके से और अगर उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है जिंदगी में बहुत ही ऊंचाइयों पे बहुत पहुंचेगा लेकिन अगर ये दो चीज नहीं होगी तो बोलते हैं ना कि जैसे फूल में ये बगैर खुशबू का फूल जैसे हो जाएगा अपना जो इसमें जी राधेश्याम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी एक मोटिवेशन मिल रहा होगा आपके शब्दों से क्योंकि जीवन में काफी सिचुएशन जो है हमारे विरोध में आके खड़े हो जाते हैं और हमें प्रश्न चिन्ह होता है कि हम किस तरह से कहां से कैसे शुरू करें तो यही बात थी कि आपके पास भी वो सिचुएशन आई लेकिन आप एक जुनून लेके आपने जीवन को जिया और बिजनेस को किया और धीरे धीरे आप उसमें मेहनत करते हुए सफल बने और यही है कि जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए लगन बहुत ज़रूरी है जितनी ज़्यादा आपकी लगन होगा जितना ज़्यादा आपके अंदर जुनून होगा उतना ही आप सफल बनते हैं सफल बनने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हार्डवर्क के सिवा जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आप सफल होंगे भाइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं राधे श्याम जी से और मैं चाहूंगा कि जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आते हुए भी हम लोग अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके रखते हैं सेल्फ मोटिवेशन की बात आती है तो आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखते थे किन चीज़ों को याद करते थे सबसे पहले तो मोटिवेटेड में मैंने बताया कि जैसे मेरा परिवार एक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरी माँ की वैल्यूज़ मेरी माँ ने कभी भी जो हमेशा ये कहती थी कि तेरे को बहुत आगे बढ़ना है तेरे को पूरा परिवार संभालना है ये मेरे माँ के वाक्य हमेशा मुझे याद रहते थे और मेरा फैमिली का इतना अटैचमेंट था कि मुझे और कोई दूसरी चीज़ें सोचती नहीं थी अच्छा मोटिवेटेड में अच्छा उसके बाद जैसे जैसे हम अच्छे लोगों के साथ मिलने लगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि मेरी बहनें मेरे भांजे भांजियाँ सब ब्रह्मा कुमार से जुड़ी थी हम भी जाते थे सेंटर्स वगैरह हमने काफ़ी अच्छे विचार मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह सुनके अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे मैं आपको ये बताऊं कि पिछले अभी हम जो रहते हैं सूरत में एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है आशीर्वाद पैलेस जो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है दस साल पहले जब हमने इसमें फ्लैट बुक कराया था तो छोटे भाई ने यही कहा था कि भाई साहब मैंने एक लाइफ स्टाइल की है तो यहाँ आने के बाद हमारे पूरे परिवार के जीवन में परिवर्तन आ गया है हर एक आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो गया है आज की तारीख के अंदर में क्योंकि वहाँ नीचे इतना अच्छा सराउंडिंग है इतने अच्छे गार्डन्स हैं घूमने का जिम वगैरह सब फैसिलिटी होने के कारण हम लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं अपना मैं भी अपना जैसे मेरा भी जो दिनचर्या होती है मैं सुबह हम छः बजे उठ जाते हैं उसके बाद में निवृत्त होकर मैं नीचे घूमने चला जाता हूँ उसके बाद में हमारे प्राणायाम योगा आज छः सात साल से मैं रेगुलर प्राणायाम योगा करता हूँ अपना और उसके बाद में मैं मेरे स्पोर्ट्स टेबल टेनिस वगैरह खेलता हूँ उसके बाद घर में आकर थोड़ा ध्यान वगैरह करके फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ अपने आप को व्यस्त रखता हूँ इस समय में तो जिसके कारण क्या होता है छोटी मोटी बीमारियाँ तो मुझे आती ही नहीं है और हाईली अच्छे प्राणायाम योगा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद की है मेरे जैसे हम बिज़नेस हम जो करते हैं उसमें तो रोज़ चैलेंजेस आते ही रहते हैं तो उनको फेस करने की जो ताकत मिलती है वो हमें प्राणायाम से मिलती है हमारा माइंड वगैरह हमेशा कूल रहता है स्टडी रहते हैं हम कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो घबराते नहीं हैं और शांति से उसका हल ढूंढते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और यही इसके साथ मुझे जैसे अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ईगल ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेरा एक्सपेरिमेंट और मेरा एक्सपीरियंस और हमारे बच्चों की एनर्जी दोनों का इन्वॉलमेंट होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे काफ़ी एंथ्यूजिक हैं बच्चे भी मेरे आप समझिए कि हमारी फैमिली में पांच से छः जन तो रेगुलर मैराथन करते हैं 21 किलोमीटर बयालीस किलोमीटर मेरे बहुएं भी जो है मेरी बहुएं भी इतनी अच्छी हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि आई एम द लक्कीस्ट पर्सन जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है इतनी अच्छी बहुएँ मिली हैं इतने बेटा बेटी सब अच्छे हैं और दे आर वेरी हेल्थ कॉन्सियस आपको मैं बताऊँ कि अभी मेरा एक भतीजे ने साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर का जो है कॉम्रेड रेस की जो टफेस्ट रेस होती है 90 किलोमीटर की और मेरा बेटा अभी फिलहाल तीन या चार महीने पहले ही आयरन मैन रेस जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वो कंप्लीट करके आया द सेकेंड नंबर ऑफ द सूरत का आयरन मैन का खिताब उसने हासिल किया आयरन मैन एक टफेस्ट रेस होती है जिसमें फोर किलोमीटर सी वाटर स्विमिंग 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42 किलोमीटर रनिंग एट वन स्ट्रोक करना रहता है जो उसने 12 घंटे पिस्तालीस मिनट में पूरा किया और आयरन मैन का खिताब हासिल किया तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है मैं देखता हूँ कि जब मेरे पूरे परिवार वाले हेल्थ कॉन्शियस है क्योंकि आप भी सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ यानी हेल्थ अगर हैं तो ही हम आगे ज़िंदगी में कुछ सेवा भी करनी है या कुछ भी करना है तो हम कर सकते हैं रही बात ये सब चीज़ें सोशल सेवा की तो मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, जैसे हमारी भवन समिति है स्कूल की समिति है उसमें समय समय पे जो है सेवा देता हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मैं ये मानता हूं कि जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आज करीबन हजार वर्कर काम करते हैं तो उनके बेटरमेंट के लिए मैं काम करूं, यही मेरा मोटो रहता है मैं इसको सबसे बड़ी सेवा मानता हूँ कि मैं अगर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सका तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है ये मेरा एम रहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम मेरे आजू बाजू में जो भी है वो तरक्की करे फले फूले और उनकी लाइफ बेटर हो राधेश श्याम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन सभी की उन्नति हो ऐसी हम शुभकामना करते हैं और आप भी वही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं सभी के बारे में सोचते हैं कल्याणार्थ सोचते हैं इसलिए आप मोटिवेटेड रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो मुस्कराते रहो पालन हे निर्गुण नारे सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में दान में पुजार रे वो पाल हे और नारे तुम रे बिन हमदार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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आज के इस सलामी ज़िंदगी के हमारे खास मेहमान श्री राधेश श्याम जाजू हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें उनके जीवन के खास एक्सपीरियंस को हम लोग शब्दों के माध्यम से फील कर रहे हैं और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप ईगल ग्रुप को संभाल रहे हैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद हमें काफ़ी अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता है वैसे हम लोग हॉबीज़ के तौर पर भी घूमते हैं पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो भ्रमण यात्रा है उसके बारे में बताइए और कौन कौन सी जगह पे आप गए थे शुरुआत के दिनों में तो मैं चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एम ही था पैसा कमाना तो मैं तो बहुत ज्यादा घूम नहीं पाया था नहीं। लेकिन आज आफ्टर एक सेटल होने के बाद में हमने हिंदुस्तान की तो छोटे छोटे प्लेसेस बहुत किए हैं अपने तरीके से और विदेश के अंदर में हमने यूरोप 95, 96, 97 में यूरोप ट्रिप की है अपने काफ़ी यूरोप के अंदर में फ़्रांस पेरिस स्विटरलैंड लंदन वगैरह इंग्लैंड वगैरह काफ़ी जगह भ्रमण किया और साउथ ईस्ट एशिया में दो तीन बार में जा, जाना हुआ है सिंगापुर बैंकॉक थाईलैंड और अभी फिलहाल लास्ट हम अभी इसी छुट्टियों में हम बाली गए थे एक आठ दिन की ट्रिप में बाली जाके आए थे अपने इस तरीके से और हिंदुस्तान में तो ब्राह्मण करीब करीब जैसे चार धाम हो चुके हैं अपना कश्मीर जा चुके हैं और छोटी छोटी प्लेसेस जैसे महाराष्ट्र में माथेरान महाबलेश्वर साउथ में केरला वगैरह तो जो है तिरुपति बालाजी इस तरीके से काफ़ी जगह हमारा भ्रमण हुआ है अपना जो है <laughs> और माउंट भी काफ़ी बार जाना होता है तो वो दोनों परपज सर्व कर देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल जाता है प्लस एक रिक्रिएशन रिक्रिएशन भी हो जाता है अपने इस से। राजस्थान काफ़ी घुमा हुआ हूँ राजस्थान घूमना हमेशा अच्छा लगता है राजस्थान में उदयपुर जैसलमेर और राज... क्योंकि जब भी राजस्थान की भूमि घूमते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम हमारी मातृभूमि में घूम रहे हैं अपने जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी यात्रा के बारे में और मैं चाहूंगा विदेश में दोनों जगह आपका घूमना हुआ है तो देश और विदेश में क्या डिफरेंस बता सकते हैं शब्दों में जैसे नो no डाउट विदेश में जब यूरोप वगैरह वो एडवांस कंट्री है काफी और हमारे इतनी जो काफी फैसिलिटीज है जैसे आज स्विट्जरलैंड में हम जाते हैं तो 10000 फुट के ऊपर भी उनके पास में ट्रेन है सब कुछ साधन है जो हमारे पास नहीं है धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं अपना इस तरीके से दे आर सो एडवांस हमें लेकिन यहाँ पर जो एक फीलिंग है जो फीलिंग है जैसे आज अगर हम ऋषिकेश चले जाते हैं या हरिद्वार चले जाते हैं या कोई भी तीर्थ स्थान में चले जाते हैं तो यहाँ एक फीलिंग प्योर फीलिंग आती है जो वहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे फॉरन के में आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है नेचुरल नेचुरल होता है अपने इस तरीके से नो डाउट दो दे आर एडवांस बट जो मुझे तो जो हिंदुस्तान में घूमने का मजा है वो फॉरेन में नहीं आता है घूमना अब हमें घूमने में आगे यूएसए घूमना बाकी है मेरी वाइफ की बहुत इच्छा है कि यूएसए एस जाना है तो शायद हो सकता है इकास साल में वहाँ का प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे यूएसए का अपने <laughs> जो विदेश और देश में जो अंतर है वो आपने अपने शब्दों में बताया कि विदेश ठीक है टेक्नोलॉजी एडवांस है बहुत सारे सुख के साधन हैं लेकिन वो फिर भी आर्टिफिशियल लगता है और जितना हम लोग भारत में भ्रमण करते हैं जो नेचुरल फीलिंग है जो, जो सुकून यहाँ मिलता है शायद वो कई और नहीं मिलता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा मैं चाहूँगा कि देखने के हिसाब से भारत देश में सबसे जो अच्छा प्लेस आपको लगा घूमते हुए जहाँ पर आप बार बार जाना पसंद करेंगे वो कौन सी जगह और क्यों अच्छा लगता है भारत में जैसे जहाँ पर भी गए मेरे साथ जो कंपनी थी तो मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया जैसे तो राजस्थान में मुझे जैसलमेर बहुत अच्छा लगा उदयपुर बहुत अच्छी जगह है जैसलमेर जो है और कश्मीर तो अच्छा ही उसमें कोई डाउट ही नहीं है अपने इस तरीके से केरला में मुन्नार गए मुनार भी बहुत सुंदर प्लेस है कुर्ग है ऊटी है यानी करीब करीब ऐसा क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई हमारे साथ कंपनी रहती है लाइक माइंडेड कंपनी होती है तो हम उतना ही इन्जॉय करते हैं मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जैसे मेरा छोटा हिल सापुतारा जो है हम अगर वहाँ जाते हैं तो भी हम उतना ही आनंद करते हैं क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो एक थोड़ा फ्री माइंड होकर जाते हैं एक अपनी लाइक माइंडेड कंपनी के साथ जाते हैं तो वी इन्जॉय एवरी अपना और अब ऐसी बहुत नई जगह है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि नई से नई जगह पर जाऊं क्योंकि हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा है बहुत अभी भ्रमण करना बाकी है तो कोशिश ये रहती है कि रिपीट न करके नई जगह पर जाएँ अपना चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप घूमने जाते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं तो सभी लोगों के साथ मिलकर आप उस जगह का आनंद उठाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात ही अच्छा लग रहा है जब यात्रा की बात हो रही है तो यात्रा में जाते वक्त हमारे जो यहाँ पर अभी सुन रहे हैं उन सभी लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे किस तरह का प्रिपरेशन हमारा चाहिए यात्रा के समय और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वैसे तो सभी को मालूम है यात्रा के समय हम थोड़ा सा जब बाहर निकलना हो तो थोड़ा फ्री माइंड होकर जाएं अपने ये अपना बिजनेस अपनी व्यवसाय को इधर छोड़ के जाएँ तो हम ज़्यादा आनंद ले सकेंगे और हर एक का अपना अपना रहता है मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊं और मेरी लाइक माइंडेड कंपनी मेरे साथ में हो तो ज़्यादा आनंद आता है मुझे और यात्रा में बाकी अगर प्लान करके अगर हम जाते हैं तो वो एक उत्साह अलग से रहता है जैसे आज अगर हमने प्लानिंग कर ली कि एक महीने बाद हमें जाना है तो महीने भर तक वो उत्साह से गुजरता है कि भाई हमें यहाँ जाना है हमें बद्रीनाथ जाना है हमें कश्मीर जाना है हमें यहाँ जाना है तो एक तो प्लान वे में जाएँ अपना इस तरीके से और मौसम के हिसाब से जाएँ जैसे अगर ठंड के मौसम में जहाँ ठंड है बरसात के मौसम में जो बरसात के इस्पॉट है वहाँ पर जाएँ ठंड के मौसम में ठंड के इस्पॉट पर जाएँ गर्मी में ठंडी की जगह जाएँ तो इस तरीके से अगर हम सिलेक्शन करते हैं प्लेसेस का तो हम ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं अपना आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा जब भी आप घूमने का प्लान बनाएं तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ बनाए और कुछ चीजें जो है जरूरत की चीजें उनको ठीक करके ही जाए तो यात्रा के समय उन चीजों को अगर याद करते हैं तो उस यात्रा का आनंद आप पूरा नहीं उठा सकते तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आपका भ्रमण बहुत जगह हुआ है तो हर जगह आप अलग अलग चीज़ें आपने देखा होगा कुछ ना कुछ उसमें सीख भी आपको मिला होगा तो मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है या किसी से हम लोग मिलते हैं तब भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव हमारे पर रहता है तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा प्रभाव तो मेरी माता का रहा है क्योंकि मेरी माता जी थी इतनी सरल हृदय की थी कोई भी उनका अपमान भी कर देता था तो उनको बुरा नहीं लगता था और कभी भी उन्होंने जो है ऊंची आवाज़ में हम बच्चों को कभी नहीं बोला होगा बहुओं को भी उतना प्यार से उन्होंने रखा है तो उनके संस्कार तो उनको तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब मैं मेरी माँ को याद नहीं करता हूँ इसके बाद अगर मुझे इम्प्रेस किया तो मेरा छोटा भाई था राजेश और मेरे बड़े भाई जो दोनों अब नहीं रहे हैं अपना उन्होंने भी जिंदगी में मुझे हर समय जो है मुझे सहयोग दिया है अपना जो इस तरीके से छोटे भाई में हमारे बहुत हिम्मत थी यद्यपि वो अनएक्सपेक्टेडली चालीस साल की उम्र में ही गुजर गया लेकिन उससे बहुत सारा था उसने मुझे बहुत सारा दिया उसकी में डेयरिंग बहुत ज़्यादा थी बहुत हिम्मत थी आज उसके पास न होते हुए भी उसने दुनिया भर की प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी थी और बड़े भाई का तो मेरे ऊपर इतना प्यार था कि कोई हिसाब भी नहीं है उनके बच्चे मेरे पास रह के पढ़ते थे कभी उन्हें ये नहीं लगा कि मेरे बच्चे मेरे छोटे भाई के पास रहते हैं और ये जो हैं उन्होंने कभी हमने ये नहीं पूछा कि राधे हम क्या कमा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उनकी बच्चों की शादियाँ भी करनी थी तो पूरा विश्वास था उनका अत्यधिक मेरे ऊपर विश्वास था अत्यधिक मेरे ऊपर प्यार था अपने इस तरीके से तो इन्होंने इम्प्रेस किया वैसे बिजनेस के अंदर में मैं आपको बता दूं जैसे हम लोग नॉर्मल बिजनेस जैसे कर रहे थे वैसे ही करते थे अपना 2012 तक हम रेगुलर बिजनेस कर रहे थे 2012 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट करके जो बॉम्बे की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंटर है संतोष नायर तो हमने उनके लेक्चर सबने अटेंड किए और उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको नॉर्मल वे में बिजनेस करना है तब तो ठीक है लेकिन अगर आपके सपने कुछ बहुत ऊंचे हैं तो आपको तरीके बदलने पड़ेंगे 2012 में उन्होंने बोला कि भाई अगर आप आ, मैंने बोला उन्होंने एक ही वाक्य मुझे पूछा कि भाई आपने ये जर्नी कब स्टार्ट की थी तो मैंने कहा भाई जैसे हमने इंडस्ट्री में नाइनटीन में स्टार्ट किया था तो बोला उस समय आपका क्या टर्न था मैंने बोला मेरा टर्न ओवर करोड़ रुपये था उन्नीस में बोला कितना हुआ बोला दो करोड़ का टर्न हुआ तो बोला कितने साल लगे? बोले 23 साल लगे 200 दो करोड़ के टर्नओवर में आपकी एम क्या है मैंने बोला मेरा एम तो बहुत ऊंचा है मैं दस हज़ार करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचना चाहता हूं तो बोला अगर इसी स्पीड से आप जाओगे तो दस हज़ार करोड़ के टर्नओवर पे कभी भी नहीं पहुंच पाओगे तो उसको आपको तरीके बदलने पड़ेंगे हमने फिर उनकी एक क्लासेस थी एंटरप्रूनर गुरुकुल करके मैं और मेरे बच्चे मेरे भतीजे सब हमने ज्वाइन किया और दो साल की हमने उनसे ट्रेनिंग ली और वो बिज़नेस की ट्रेनिंग ने हमें लॉट ऑफ हेल्प की 2012 के बाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन वन साइडेड बढ़ती गई अपना जो इस तरीके से और हमने बहुत तरक्की की तो हमारे इस तरक्की में हमारे मेंटर संतोष तारे का भी बहुत बड़ा हाथ है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आप सभी भी अच्छा फील कर रहे होंगे कि किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए या अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए जिस तरह का नए टेक्निक्स को सीखना पड़ता है नए ट्रेनिंग्स को अरेंज करना पड़ता है नए ट्रेनिंग्स लेने पड़ते हैं तो उसी तरह जितना आप ट्रेनिंग करते जाएँगे उतना आप सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं जैसे कि हम लोग हमारा जो डेली रूटीन है और उसमें मेन आता है हमारा फूड वो किस तरह से आपका डेली रूटीन आपका खाना कैसा है और कौन सा खाना आपको बहुत पसंद लगता है मैं यहाँ और एक बात बताना चाहूँगा जैसे मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरा परिवार का प्यार है मुझे मैं अपने आप को खुशनसीब भी समझूंगा कि मुझे मेरे बहनों का मेरे भाइयों का मेरे वाइफ का प्लस मेरी बहू का सबका मुझे बच्चों का इतना प्यार मिला है कि कोई हिसाब ही नहीं है वो सबसे बड़ी मेरी असेट्स है और सबसे बड़ी ताकत है भोजन में बहुत ज़्यादा कोई फैंसी भोजन हम पसंद बाहर का खाना बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे और नॉर्मल जो खाना होता है वही पसंद आता है ए, मीठा बहुत पसंद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंद्रह साल पहले मैं डायबिटीज़ मुझे हो गया इसलिए मीठे पर रेस्ट्रिक्शन है तो मैं तो अभी भी सभी नए लोगों को तो यही सलाह दूंगा कि अगर जब तक आपके कोई डायबिटीज़ नहीं या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्योंकि हिंदुस्तान में मीठे की इतनी वैरायटी होती है कि जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिले मैं जब यूरोप भी गया था तो हम रोज़ यहाँ के हिंदुस्तान के खाने की याद करते थे यूरोप की कोई भी ट्रिप जब तक खाना अच्छा नहीं मिले तब तक सक्सेस नहीं है इसलिए यूरोप की जो ट्रिप करते थे वो किचन कारवा अपने साथ में रखते थे कि हिंदुस्तानी फूड बिना फूड के और वैसे भी आप जानते हो कि हमारे मारवाड़ी लोग तो फूड के बहुत प्रेमी होते हैं हमारी शादियों में वगैरह जो है काफ़ी टेस्ट और काफ़ी वैरायटी फूड की मिलती है हमें कंट्रोल ही करना पड़ता है अदरवाइज़ तो जो है इतनी वैरायटी मिलती है फूड की कि कोई हिसाब ही नहीं है अपना लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा खाना आप पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा ऐसे मुझे नॉर्मल सब खाना है वैसे मुझे दाल बाटी बहुत अच्छी लगती है जो ये मैं खाता हूँ और बाकी तो ऐसे थोड़ी कम ज़्यादा सभी भी नाश्ते में साउथ इंडियन लाइक करता हूँ अपना इस तरीके से बाकी फ्रूट्स वगैरह सब अब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है लेकिन सब फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं अपना जो है इस तरीके से जैसे आपने आ, आम है और भी फ्रूट्स है तो वो सब अच्छे लगते हैं अपने इस तरीके से चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगनी है और कौन सा फेवरेट फूड है आपका वो भी आपने बताया और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस राधेश्याम जी से बात करेंगे आप सुनाए है रेडमोल नाइनटी 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो बसी है सहमा सहमा शहर आदमी है पाप का बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू ये उठा ले तेरी रचना का ही अंत हो चले रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूट ना इतनी शक्ति हमें दे देता मन का विश्वास कमजोर न गुजरे होना हम चले रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल बोना इतनी शक्ति हमें देना दा शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और राधेश्याम जी से बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया और आशा करता हूँ कहीं न कहीं उनकी बातों से हम भी अपने घर को अपने माता को अपने पिता को याद ही कर रहे होंगे आप हाँ मैं चाहूँगा कि हम सभी को अपने माता पिता को ज़रूर याद करना है और घर वालों को जिनसे हमें प्यार मिलता है जिनके वजह से हम बाहर जाके काम भी करते हैं अच्छी तरह से तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि राधेश्याम जी आपके हॉबीज कौन कौन से हैं हॉबीज के बारे में बताइए मैं तो जैसे फ्रेंड्स लोगों की कंपनी में रहना पसंद करता हूँ अकेला कम ही गुजारता हूँ ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि मुझे कंपनी में मैं रहूं। और हॉबीज के अंदर मुझे टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है जो मैं कंटिन्यूस खेलता हूँ टेबल टेनिस घूमना अच्छा लगता है इस तरीके से और जो इस तरीके से हॉबीज़ के अंदर में ऐसे बहुत ज़्यादा मेरी हॉबीज़ नहीं हैं मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखना पसंद करता हूँ और मुझे छोटी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है मैं मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं अपने आप को हमेशा व्यस्त रहूँ अंतिम समय तक मैं व्यस्त रहूँ तो ये सबसे बड़ी मेरी हॉबी जो है बिज़नेस मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और तो वो सबसे ऐसे देखने बाकी तो जो हॉबीज अच्छी लगती है वो तो लेकिन ये सब मेरा ऐसे अगर फेवरेट हॉबी बोली जाए तो बिजनेस करना वो मेरे हॉबी ही समझ लीजिए अपना जिस तरह से आपने बताया कि आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है तो ये भी एक हॉबीज़ में आप गिनती करते हैं जितना आप बिजनेस करते हैं उतना आपको खुशी फील होता है और ज्यादा से ज्यादा आप व्यस्त रहना चाहते हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा की जैसे हमारे जीवन में सक्सेस सक्सेस के साथ फिर फेलियर ये दोनों चीजें जुड़ी हुई रहती है तो सबसे ज्यादा फेलियर कब कहाँ पर अनुभव कर रहे करें फेलियर तो काफ़ी चैलेंजेस आई मैंने बताया ना जैसे 68 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए उसके बाद में दो तीन साल भाई साहब का एक्सपीरियंस नहीं था उन्होंने बिजनेस किया लेकिन बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए लॉस हुए हमारा परिस्थिति काफ़ी डाउन हो गई हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस आई अपने इस तरीके से लेकिन हमने धीरे धीरे एक एक चैलेंज को किया पहले मैं मैं भी बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं कि मेरा नेचर पहले ऐसा था कि मुझे थोड़ा बहुत भी नुकसान होता था तो मुझे घबराहट होने लगती थी और मैं डिप्रेस हो जाता था इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरी एक ऑफिस थी अजता शॉपिंग सेंटर सूरत के अंदर में तो उसके लिफ्ट में एक गीता सार लगा हुआ था तो उसके अंदर में मैं रोज़ उसको पढ़ता था जैसे ही चार माले चढ़ता था अपनी ऑफिस जाने के लिए तो नहीं मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ती थी और मैं वो पढ़ता था उसने मुझे उसमें ये था कि भाई जो कुछ आपके नसीब में वो कोई और ले नहीं जाएगा और दूसरे के नसीब का आपको मिलने वाला नहीं है क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे अपना तो ये सब जो गीता के जो सार थे वो काफ़ी जिंदगी को इम्प्रेस करते थे तो उसके बाद में ये छोटे मोटे नुकसानों से घबराहट नहीं होती है अब दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जो मेरे नसीब में वही मेरे पास में रहेगा दूसरे के नसीब का मुझे मिलने वाला नहीं है और ना मुझे कोई चाह है अपना अच्छा जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाता था तो एक बार मैंने ए, सुना था कि आप अपने बिजनेस में रहो तो आप उससे इतना अटैच मत हो जैसे पहले मैं मानता था कि जैसे गीता का जो सिद्धांत है कि कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो तो मैंने बोला ऐसा कहीं होता है क्या काम तो हम वो ही करेंगे हमें प्रॉफिट होगा तो काम करेंगे आप ये बोलो कि काम करते रहो और फल की चिंता मत करो ऐसा कहीं होता है क्या जब इसका अर्थ मुझे ये समझाया गया कि भाई आप कर्म करो आप अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करिए लेकिन आप इससे फल से एकदम समझिए कि भाई कोई कारण से आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको दुखी नहीं होना है आपको एज ए ट्रस्टी आपको अपना बिजनेस संभालना है जैसे ट्रस्टी डिटे छो अपने बिजनेस को संभालता है फल जो है हम अच्छा कार्य करेंगे मेहनत करेंगे तो फल अच्छा ही होगा लेकिन ऐसे हम अगर जब ट्रस्टी की भावना आ जाती है जब हमें ये हमारा मेरा मेरा मेरा नहीं होता है तब हमें बड़ी शांति मिलती है सुकून मिलता है तो अब क्या होता है कि फेलियर तो देखिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ़ द बिजनेस इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ आपको केवल सक्सेस अगर मिलेगा तो आनंद ही नहीं आएगा बिना फेलियर के सक्सेस का आनंद ही नहीं है तो हमें तो रोज हम बिजनेस करते हैं दस डिसीजन लेते हैं दो डिसीजन में फेल होते हैं आठ डिसीजन में आगे जाते हैं लेकिन हम फेलियर की चिंता नहीं करते हैं क्योंकि हमने ये बना लिया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इसलिए कोई भी फेलियर से हमें घबराहट नहीं होती है हम आगे बढ़ते रहते हैं फेलियर आपको सिखा के जाता है आप उससे घबराते नहीं इसलिए आप ज़्यादा सक्सेस होते हैं और बिजनेस में दोनों चीज़ें होती हैं इसलिए दोनों को भी आपको समझौता करते हुए आगे बढ़ना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमें और कार्यक्रम के अब हाँ आखिरी मोड पे हम लोग हैं और मैं कहूंगा कि जाते जाते आपकी धर्मपत्नी उमा जी के लिए अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा गाना उनके लिए आप डेडिकेट करना चाहेंगे वैसे तो मेरी आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं मेरी वाइफ के लिए एक गाना गा देता हूँ क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना सच्चा लगता है क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ सलामी जिंदगी में जुड़कर अपने लाइफ के अनुभव को आपने सजा किया थैंक यू सो मच नमस्कार धन्यवाद